नारद जकोपनिषद सप्तमोपदेश मानसारतीतावधत भावना कुटीचक एवं बहुत परिव्राजकों के लिए प्रत्यक्ष रूप में देवताओं के पूजन का नियम है हंस एवं हंस के लिए मानसिक पूजन का अधिकार है तुरीतीत एवं अवधूत के लिए केवल सोहम अस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए कुटीचक कुटीचकबहुदको जापाधिकारो हंस ध्यानाधिकार परमहंस ध्यानाधिकतीतावधूतोरनाध तोरीतावधूत महावाक्योपदेशध परमहंस्या कुटीचक बहुत हंसा नाम नान्योपदेशाधिकार हं। कुटीचक और बहुधक योगियों को मंत्रादि के जप का पूर्ण अधिकार प्राप्त है हंस एवं परम हंस नामक योगी एकमात्र ध्यान के ही अधिकारी हैं तुरियातीत और अवधूत को अपने स्वरूपानुसंधान के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के कार्य का अधिकार नहीं है इन तीनों तुरियातीत अवधूत एवं परमहंस को ही एकमात्र तत्वमसी एवं आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के उपदेश का अधिकार है कुटीचक बहुधक एवं हंस नामक सन्यासी दूसरे अन्य लोगों को उपदेश प्रदान करने के अधिकारी नहीं हैं कुटीचक बहुधकोर मानुष प्रणव हंस परमहंसोरातर प्रणव तुर्यातीतावधुत ब्रह्मणव कुणव अर्थात साधारण बाह्य बाह ओंकार का ध्यान करने का नियम है हंस और परम हंस को आंतरिक मानसिक प्रणव का तथा तुर्यातीत और अवधूत नामक संयासियों को ब्रह्मस्वरूप प्रणव का ध्यान करने का नियम बतलाया गया है कुटीचक बहुत श्रवणम हंस परमहसोर तुर्यातीतावधूतो निधिध्यासा आत्मासंधान विधि कुटीतक एवं बहुत को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है हंस एवं परम हंस का मुख्य साधन चिंतन मनन और तुर्यातीत एवं अवधूत का मुख्य साधन निधिध्यासन करना है इन सभी का एकमात्र लक्ष्य अपने आत्मा का अनुसंधान करना ही होता है एवं मुक्षु सर्वदा संसारक तारकम् अनुस्मरण जीवन मुक्तो वसेदिकार विशेषेण कैवल्य प्राप्तोपाय अन्वितोपनिषत् इस प्रकार सभी को मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए और सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति दिलाने वाले तारक मंत्र ओंकार का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त होकर वितरण करते रहना चाहिए उसे अधिकार विशेष के आधार पर निरंतर कैबल्य प्राप्ति के उपाय के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए